भाषार्थ हे अश्वदेव जैसे व्याध हाथी तथा सिंह सार मूल की कामना करते हैं वैसे ही हम तुम्हें रात दिन यज्ञिय द्रव्य लेकर बुलाते हैं श्रेष्ठ नायकों तुम्हारे लिए यथा समय यजमान भक्त आहुतियां प्रदान करते हैं तुम भी शुभ वृष्टदायक जलों के अधिपति हो इसलिए मानवों के लाभ के लिए अन्न ले आते हो भाषार्थ हे नेता लोक अस्विदेव चारो और घूम कर प्रयास करती हुई राजा कक्षिवान की पुत्री घोशा मैं तुमें कहती हूँ तथा तुम दोनों के विशे में ही बूढों से पूछती हूँ दिन तथा रात तुम दोनों मेरे हिद के लिए मेरे नित्य कर्म में सहायक बनों तथा रथयुक्त अश्वयुक्त शत्रु को नष्ट करने के लिए मुझे समर्थ करो भाशार्थ हे बुद्धिमान अश्वदेव तुम दोनों रथ पर रहो स्त्रोता के गृह में तुम कुच्छ की भांति रथ पर जाते हो हे अश्वद्वय तुम्हारा मधु ज्यादा है इसलिए मक्खियां उसे मुख में ग्रहण करती हैं जैसे निष्कृत मधु नारियां इकट्ठा करती हैं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 करने वाले यजमान के लिए बरसाने के लिए खुला किया भाशार्थ हे अश्वदय तुम्हारी कृपा से यह घोषा नारी लक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवती हुई इसे कन्नेक सुख पति प्राप्त हो इसलिए तुम्हारी कृपा से वर्षा होने के कारण श्रेष्ठ औषधियां शस्य आदि उत्पन्न हों इस तेजस्वी पुरुष की ओर निम्नाभिमुखी होकर नदियां भी बह रही हैं वह रोग रहित हैं शत्रुओं से न मारे जाने वाले इसको तब ही पतित तो प्राप्त होता है भाशार्थ हे अश्विद्वय जो लोग अपनी इस्त्री की प्राण रक्षा हे तो रोते हैं तथा उन इस्त्रियों को यग्य कर्म में नियुक्त करते हैं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 प्रियवान पति के घर को मैं जाऊं हम सदैव उस घर की कामना करते हैं भाषार्थ हे अन्न धन के अधिपति तथा जलों के स्वामी अश्वद्वय तुम दोनों को शुभ कल्याण पद बुद्ध प्राप्त हो मेरे मन की कामनाएं नियम पूर्वक सन्न्यत करो तुम मेरे रक्षक हो हम अपने पतियों के प्रिय होकर स्वामी के गृहों को प्राप्त हों भासार्थ हे अश्वद्वय आनंद प्रसन्न तुम्हारी मेरे पति के गृह में मैं स्तुति करती हूं इसलिए मुझे पुत्रादि सहित धन प्रदान करो हे जल के स्वामी तुम मुझे सुख से पीने के लिए योग्य जल दो राह में स्थित वृक्ष आदि बाधाएं नष्ट करो तथा विपरीत बुद्धि को दूर करो भासार्थ हे अश्वदेव हे दर्शनीय जलों के स्वामी तुम आज कहां हो किन लोक में तुम आमोद प्रमोद करते हुए स्वयं को तृप्त करते हो कौन यजमान तुम दोनों को बांध कर रख सकता है किस विद्वान यजमान स्त्रोता के गृह पर तुम गए हो एक चतुारिंशम सुक्तम भाषार्थ हे अस्तुदेव तुम दोनों के पास एक ही रथ है उस उत्तम रथ को अनेक बुलाते हैं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 भाषार्थ ही सत्य के प्रणिता तथा नीता अशुधय तुम प्रातः काल अश्वों से जोता हुआ प्रातः काल जाने वाला तथा मधु अमृत वाहक रथ पर आरुण हो हो जिसके द्वारा यजनशील प्रजाओं को प्राप्त हो हो श्रेष्ठ स्तोत वाले ऋषि होता से युक्त यज्ञ में भी जाओ भाषार्थ हे अश्विद्वय सोम युक्त अधर्यु यग्य कराने में स्रेष्ठ सुहस्त के समीब अथमा बनशाली जितेंद्री दानशील अग्नि के समीब आओ। जो तुम दूसरे बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञों में जाओगे तो भी वहां तुम सोम रस ग्रहण कर सकोगे द्विचक्तारिनशम सुक्तम भाशार्थ बाण फेंकने वाला धनुर्धर जैसे श्रेष्ठ रीति से दूर स्थित लक्ष्य पर हृदय वेदक बाण का प्रहार करता है तथा पुरुष आभूषणों को पहनकर सजता है वैसे ही तू इंद्र के लिए स्तुतियों से प्राप्त कर हे बुद्धिमान पुरुषों तुम स्तुतियों का प्रयोग करके अपने शत्रु का श्रेष्ठ वचनों से निराकरण करो हे तोता तू सोम यज्ञ में इंद्र को प्रतिदिन अपने अनुकूल कर भाषार्थ हे स्तुतिकर्ता तू जैसे गाय को दुहकर अपना प्रयोजन सिद्ध किया जाता है मित्र स्वरूप इंद्र को अपने एक खलों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर उसी प्रकार स्तुत्य इंद्र को स्तुतियों से जगा धनादि से पूर्ण कोषागार की भांति ऐश्वर्य से परिपूर्ण संपन्न शूरवीर इंद्र को धन दान के लिए प्रेरित कर अनुकूल कर भाशार्थ हे ऐश्वर्यवान इंद्र तुझको विद्वान जन अधिष्ट दाता क्यों मानते हैं मुझे धन देकर समर्थ कर तुझे मैं समर्थ करने वाला सुनता हूं मेरी बुद्धि कार्य करने में निपुण हो हे इंद्र हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त कराने वाला भाग्य दे भाषार्थ हे इंद्र तुझको लोक संग्राम में मदद के लिए आदर से बुलाते हैं संग्राम में जाते हुए तुझे पुकारते हैं इस समय में वीर इंद्र जो मानव हविर द्रव्य युक्त है उसके साथ ही मैत्री करता है सोम प्रस्तुत न करने वाले के साथ इंद्र मित्रता करना नहीं चाहता भाषार्थ जो हविर द्रव्य युक्त यजमान अनेकों गौ अश्व आदि देने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 दीव्र शुद्धोत्पादक सोम प्राप्त होते हैं वह धनमान इंद्र दानशील यजमान का कभी विरोध नहीं करता किंतु अधिक सोम रस देने वाले यजमान को अधिक धन देता है भाषार्थ जैसे जुआरी जिससे हारा हुआ है उसी को खोजकर हरा देता है उसी प्रकार इंद्र भी अनिष्ट करता को आक्रमण करके पराजित करता है जो देवों की स्तुति उपासना में धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता धनवान बलवान इंद्र उस देव उपासक को धनैश्वर्य से युक्त कर देता है भाषार्थ हे अनेकों द्वारा आहूत इंद्र तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं के द्वारा पार करें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 भासार्थ मेरी सर्वतारक परस्पर सुसंबद्ध सब प्रकार की तथा इच्छा करने वाली बुद्ध इंद्र की स्तुति गुणगान करती है जिस प्रकार स्त्रियां अपने स्वामी पतियों को सुख समृद्ध के लिए आलिंगन करती हैं वैसे ही शुद्ध दोष रहित ऐश्वर्यवान इंद्र का आश्रय पाने के लिए ये स्तुतियां प्राप्त करती हैं भासार्थ हे बहुस्तुत इंद्र तुम्हें छोड़कर मेरा मन अन्य कहीं दूर नहीं जाता तुझमें ही मैं अपनी